नमो नमो नमो नमो नमो दाखया चक्षुन्मित तस्मे श्रीगुरव नम श्री चैतन्य मनोवीषा ददादा वंदेहु श्रीयुता पदकमल श्रीगुरा वैष्णव श्री सागरजाता सहगना रघुनाथी सैता दूसन सहित कृष्णचैत श्रीराधा कृष्ण पदा सहगना ललिता श्री विषाखाता हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाधाका नमस्ते रक्त कांचना गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमा हरिप्रिय कृपा सिंधु पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु निंद्री अद्वैता गागर शिवा श्री गौरभक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण आप सबका स्वागत है इस महान यज्ञ में ये विशेष यज्ञ हम शुरू कर रहे हैं यज्ञ जैसे हम नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि यज्ञ का मतलब है कि जहां यज्ञ कुंड होना चाहिए और यज्ञ करने के लिए खी और आहुति देने के लिए ब्राह्मणास होनी चाहिए मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए तभी ही यज्ञ की पूर्णता है लेकिन वास्तव में आ, सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक पावन करने वाला जो यज्ञ है आ, वो है भगवान कृष्ण का गुणगान करना तो इसी कारण से श्रीमद बागवतम में शुक्रदेव गोस्वामी हाँ वर्णन करते हैं कि है राजा परे जो ये कृष्ण तत्ता है भगवान का नाम भगवान के गुण भगवान के रूप भगवान की लीला आदि का जो वर्णन है उनके धाम का इसका वर्णन इतना प्रभावशाली है शक्तिशाली है महिमा मंडित है कि ये तीनों जगतों को पावन करने का सामर्थ्य रखता है जिस प्रकार से गंगा है क्योंकि भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तु हैं या व्यक्ति है स्थान है उनमें इतना सामर्थ्य होता है कि उस वस्तु या स्थान आदि के संपर्क में कोई भी चीज आती है या व्यक्ति आता है वो व्यक्ति शुद्ध होने लगता है इसलिए गंगा को त्रिपथगा कहा गया है वो तीनों स्थानों में बहती है एक तो वो बहती है स्वर्ग में आती है जब उसे मंदा के लिए कहा जाता है वही गंगा जब पृथ्वी लोक में राजा के के प्रार्थनाओं कारण आती हैं तो उनको गंगा या जानवी कहा जाता है और वही गंगा जब पाताल लोकों में नीचे के लोकों में बहती है तो उनको भोगवती कहा जाता है तो इस प्रकार से तीनों जगतों को हाँ त्रिलोक को पावन पवित्र करने का सामर्थ्य गंगा रखती है तो उसी प्रकार से भगवान के जो गुण हैं भगवान की जो कथा हैं वो भी इतनी शक्तिशाली हैं और यही वास्तव में भौतिक जगत के जीवों के लिए असली मेडिसिन है दवाई है जब राजा परीक्षित को शाप मिला श्रृंगी ऋषि के द्वारा और जब उनको ये पता चला कि मेरी जो मृत्यु है वो तीन सात दिनों में होने वाली है तो राजा परीक्षित ने और किसी चीज और किसी उपाय को नहीं सोचा बल्कि परीक्षित महाराज प्रभावशाली थे उनको फिर से शाप दे सकते थे या तक्ष को रोक सकते थे लेकिन उन्होंने भगवान की योजना को स्वीकार किया और उन्होंने तुरंत ही दो चीजों का आश्रय ग्रहण एक था मदर गंगा और दूसरा था वैष्णव तो ऐसे परीक्षित महाराज अपने वैष्णव के सामने हाथ जोड़ के कहा कि आप क्या करो गायत कृष्ण गाथा आप गाओ कृष्ण का वर्णन करो कृष्ण का गुणगान करो और मुझे भय नहीं है किस चीज का भय नहीं है मुझे उस उड़ने वाले तक्ष का भय नहीं है मृत्यु का भय नहीं है मैं तो आपके मुखार मंदिर से कृष्ण का गुणगान सदैव सुनना चाहता हूँ तो ऐसे परीक्षित महाराज को जैसे ही शुक्रदेव गोस्वामी सामने मिले हैं तो शुक्रदेव गोस्वामी के सामने परीक्षित महाराज ने इस जगत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा प्रश्न रखा और वो प्रश्न वास्तव में हम सबके लिए है कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है या केवल वो प्रश्न परीक्षित महाराज के लिए सर्वथा गोस्वामी मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है या फिर आप सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, परम गुरु हैं तो मेरा यह प्रश्न है कि जो मृत्यु के निकट खड़ा है या मरना व्यक्ति है, मरने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति का इस जगत में क्या कार्य है कितना सरल प्रश्न है हम सब वास्तव में ये प्रश्न हम सब के लिए है राजा परीक्षित महान वैष्णव है उनको इस प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन ऐसे राजा परीक्षित केवल हम सबके लिए प्रश्न पूछते हैं और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए हाँ, वो कहते हैं क्या कहते हैं भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरों हरी है राजा परीक्षित वास्तव में मरणासन व्यक्ति का जो मृत्यु के निकट खड़ा है और मृत्यु के निकट कौन खड़ा है केवल वृद्ध व्यक्ति ही नहीं हम सब मृत्यु के निकट खड़े हैं कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं यहाँ या अपने घर में सुरक्षित हो या अपने माता पिता के अंडर सुरक्षित हो या हॉस्पिटल मेरे पास इतने सारे फैसिलिटी है डॉक्टर्स हैं धन है, मेरे पास बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे पास बहुत सारे फैसिलिटी हैं ये मुझे सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं, लेकिन नहीं एक जगत में हर एक व्यक्ति है जैसे हम अलेक्सेंडर ग्रेट के बारे में सुनते हैं जब वो मरने वाला था, तो मृत्यु से पहले उसने अपने मंत्रियों को कहा कि आप क्या करो जैसे मेरे मृत्यु होगी वो समय मुझे जब कंधे में ले जाएंगे चार लोग तो वो डॉक्टर्स होने चाहिए वैद्य होने चाहिए और जब ले जाएंगे जिस रोड पर उस रोड पर सारे हीरे जवाहरात मोती आदि से वो रोड को सजाओ और जब फाइनली मुझे दफनाया जाएगा तो मेरे दो हाथों को खुलाओ पर छोड़ो कि देखने दो हां सबको अभी ये राजा है राजा के आदेश का पालन करना उनके मंत्रियों का कर्तव्य है तो फिर किसी एक मंत्री ने पूछा आ, किसको नहीं हो रहा था कि पूछ सब डर रहे थे कि क्यों ऐसा करना है तो अलेक्ट ने कहा मंत्री ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं सारे जगत को यह शिक्षा प्रदान करना चाहता हूं और इस चीज को दिखाना चाहता हूं कि आपके पास बेस्ट डॉक्टर फैसिलिटी क्यों ना हो लेकिन फिर भी वो आपको बचा नहीं सकते इसलिए मैं उन्होंने कहा क्यों क्यों डॉक्टर से उस जगत को पता होना चाहिए हम सोचते चलो मेरा इतने कॉन्टेक्ट है मेरे पास ये हॉस्पिटल की सुविधा है मेरे पास ये धन है लेकिन डॉक्टर भी बचा नहीं सकते आपके पास बेस्ट फैसिलिटी सुविधा क्यों ना हो और फिर दूसरे ने पूछा कि क्यों ये सारे जवाहरात क्यों आपके रास्ते में तो उन्होंने कहा कि मैंने पूरे विश्व को जीता सारे विश्व का व्यक्ति बना सारा धन मेरे पास रहा लेकिन फिर भी हाँ सबको पता चले कि मुझे ले जाया जा रहा है लेकिन मैं उसको अपने साथ नहीं ले जा रहा हूँ असली स्थिति मेरी क्या है कि मैं इस भौतिक जगत में आया हूँ हाँ वैसे भी हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो नग्न आते हैं है कि नहीं एवं कपड़े पहन के भी नहीं आते जाते समय भी हाँ उन्होंने हाथ खुले छोड़ के छोड़ने के लिए कहा था कि मैं कुछ लाया नहीं था और मैं ये दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से कोई भी एक वस्तु भी मैं ले नहीं जा सकता तो वास्तव में हम सब मरणासन्न व्यक्ति हैं इसलिए परीक्षित महाराज ने कहा तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरी श्रोतव्य की तो इसी कारण से हरेक व्यक्ति जो मरणासन्न है हे, रा, हे हे राजा परीक्षित ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए श्रोतव्य सुनना चाहिए किसके बारे में सुनना चाहिए हरी हरी हरि कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए हरि का मतलब ही है हरति हरि हरि जो पाप दुख और चित्त का हरण करते हैं वो कौन कृष्ण है? है, है तो इसी कारण से राजा परीक्षित को उन्होंने कहा कि आप क्या करो शोतव्य उनके बारे में सुनो कीर्तिव्य उनके बारे में गाओ उनके महिमा का वर्णन करो उनका कीर्तन करो उनके गुणों की चर्चा करो बोलो स्मरण करो इच्छिता हाँ? तो है और सर्वोत्कृष्ट यज्ञ है क्या करना भगवान के बारे में सुनना युवा जो तो प्रहलाद महाराज छोटा सा बच्चा था पांच साल का बोर्डिंग स्कूल से घर आया तो उनके पिता ने जब पूछा कि बेटा क्या सबसे अच्छी चीज सीख के आया हो तो उन्होंने कहा मैंने सबसे अच्छी चीज सी, सीखी है विष्णु की मैंने सबसे अच्छी चीज कुछ सीखी है तो मैंने यही सीखा है कि भगवान विष्णु या कृष्ण के बारे में श्रवण किया जाए उनका कीर्तन किया जाए उनका स्मरण किया जाए इससे बेस्ट चीज इस जगत में कोई और नहीं है इसी कारण से परीक्षित महाराज जब सुमदागन को सुनते जा रहे थे तो सुनते सुनते उन्होंने कहा कि हे आप क्या करो? सुनाओ कृष्ण कथा, ताकि मेरा मन कृष्ण में लगे और मृत्यु के समय मतलब भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए इस देह का मैं त्याग करूं। यही सिद्धि है बच्चों को थोड़ा सा प्लीज हाँ कोई कंट्रोल करे तो परीक्षित महाराज शुक्रदेव गोस्वामी को कहते हैं कि आप क्या करो श्रवन कराओ जिसके द्वारा मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करते हुए कर तो ऐसे परीक्षित महाराज ने कहा सुनवता श्रद्धा नित्यम घृण तक्षिता काले नीर्घ न भगवान विष्ते हृदय परीक्षित महाराज ने कहा यदि किसी व्यक्ति की ये कामना है कि भगवान तो मैं अपने हृदय में कैप्चर करना चाहता हूँ अभी हम टेंपल दर्शन करने जाते हैं तो आजकल एक इंस्ट्रूमेंट हर एक के पास है जन्म लेता है तो बच्चे के हाथ में इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है हाँ वो क्या है मोबाइल तो जो मोबाइल है हाँ उनमें जाकर हम कृष्ण को उसके द्वारा या कैमेरा शादी के द्वारा कृष्ण को कैप्चर करना चाहते हैं लेकिन वास्तव में कृष्ण को क्या कैप्चर कहा किया जाता है अपने हृदय में तो परीक्षित महाराज ने कहा काले न न अति दीर्घे न ज्यादा समय नहीं लगेगा आप कृष्ण को लॉक ब्लॉक कर सकते हो अपने हृदय में कैसे केवल एक कार्य करने से श्रद्धा या नित्यम केवल कृष्ण के बारे में श्रद्धा के साथ हम श्रवण करते हैं तो कृष्ण हाँ, हमारे हृदय में बन जाते हैं हाँ, और वो फिर छूट नहीं सकते कृष्ण को बाहर निकलना क्या है कठिन है हम सुनते हैं ठाकुर साउथ इंडिया के महान वैष्णव थे जब वो वृंदावन आए उनके पास तो आंखें नहीं थी लेकिन जैसे उन्होंने ब्रज में ब्रज भूमि में प्रवेश किया तो भगवान उनको गाइड कर रहे थे भगवान को गाइड कर करते पर्सनली कृष्ण के साथ वॉक करना ब्रज में जाना उससे बेस्ट गाइड कौन हो सकता है वृंदावन में तो ऐसे कृष्ण बिल मंगल ठाकुर को लेके ब्रज में भ्रमण कर रहे थे और फिर जब इनको थोड़ा सा आवास हो रहा था कि ये रोज बालक मुझे ब्रज भूमि का अलग अलग स्थान में भ्रमण कराता है तो ये कोई सर्व नहीं है दूसरे दिन उन्होंने सोचा कि पूछूंगा कौन हो अपना परिचय दिन बिलमंगल ठाकुर ने उनका हाथ पकड़ा जोर से और कहा कि बताओ आप कौन हो। तो तो उन्होंने तुरंत अपने हाथ को छोड़ दिया। ठाकुर तो ने कहा, हाँ मैं समझ गया आप कौन हो आप मेरे हाथ से छूट सकते हो लेकिन आप में इतना सामर्थ्य है तो आप मेरे हृदय से बाहर देखो तो कृष्णा उनके भक्तों के हृदय में बंदिश हो जाते हैं भगवान के लिए जेल जेल कुछ है जेल, है ना वो क्या है भक्तों का हृदय है कृष्ण इसलिए है भगवान भक्ति नहीं देते क्योंकि भगवान को पता है लोग लंबे लाइन लेकर जगन्नाथ जी के सामने खड़े रहते हैं धनम देही जन्म देही रूपवती भार्यां धन दो हाँ दे ले लो। लेकिन कोई कहते है भगवान ना धनम ना जनम ना सुंद <laughs> कविता जगदीश कामये मम जन्म ने जन्मनेश्वरे भगवती अहेतु की आप मुझे केवल अपनी अहेतु की भक्ति दे दो उसके अलावा कृष्ण आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए तो कृष्ण कहते हैं भक्ति देने मात्र से हाँ मुझे क्या करना होगा जेल में एडमिशन लेना पड़ेगा और आज आजन्म कालावास है कि नहीं हाँ वहां तो फिर भगवान शुद्ध भक्त के हृदय से कभी निकल नहीं सकते इसलिए भगवान तो ने कहा शुद्ध तो भक्त के हृदय में निवास करता हूँ इसलिए नरत्मदास ने कहा तुम्हारा हृदय सदा गोविंद वैष्णव आपके हृदय में है वैष्णव ठाकुर सर्वदा गोविंद कृष्ण निवास करते हैं तो वास्तव में हम यहाँ बैठे हैं कृष्ण प्रेमी बनने के लिए है नहीं? क्यों बैठे हैं यहाँ क्यों बैठे हैं कृष्ण के प्रेमी बनने के लिए प्रेमी मीन लवर ऑफ कृष्णा कृष्ण के प्रेमी हम कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं बल्कि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति ही नित्य प्रेम है लेकिन वह अभी ढका हुआ है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुन है शुद्ध चित्ते श्रवन आदि कलाकों के द्वारा हम कृष्ण के प्रति प्रति है, है। यज्ञ हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके यज्ञ यज्ञ चाहिए। तो यज्ञ कुंड के बिना कैसे यज्ञ होगा तो यज्ञ कुंड क्या है कान है कितने कान है सबके पास दो दो कान है तो यज्ञ कुंड कान है और फिर यज्ञ कुंड है तो यज्ञ कुंड में तो कुछ गिरना चाहिए ना आहुति डाली जानी चाहिए तो आवती क्या है कृष्ण कथा है ना आहुति डाली जाती है हाँ तो इस प्रकार से ये यज्ञ हम भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए आरंभ कर रहे हैं श्री प्रभोपाल और गुरुदेव और वैष्णव की कृपा से तो इस यज्ञ की सफलता क्या है कि भगवान कृष्ण के प्रति जगन्नाथ के प्रति सेवा की भावना और उनके प्रति जो रती है, प्रेम है, है वो बढ़नी चाहिए ये हाँ, ये इसका रिजल्ट है ये फायर ये आवती डाल रहे हो यज्ञ कुछ तो निकलेगा धुआ तो निकलना चाहिए धुआ <laughs> का मतलब है कि कुछ भी सर्विस एटीट्यूड नहीं तो यज्ञ कुंड से फायर क्या चीज की फायर निकलनी चाहिए सेवा की भावना और सेवा और कृष्ण कथा को श्रवण करने की लालसा भगवान के प्रति जो प्रिति है वो बढ़नी चाहिए हाँ तो इसी प्रकार से जो श्रीमन भागवत में परीक्षित महाराज वर्णन करते हैं तो परीक्षित महाराज हमेशा उत्साहित हैं भगवान के बारे में सुनने के लिए हैं तो ये जो तीन दिन का हमारा सत्र है तो तीन दिन में हम तीन प्रकार के विषयों पर प्रकाश डालेंगे तो आज का दिन है जिसमें हम श्रवण करेंगे हमने से हम पढ़ा होगा बोर्ड में जगन्नाथ के प्राकट्य लीला भगवान जगन्नाथ कैसे प्रकट हो जाते हैं तो जितना भी न हो सके सब्जेक्ट या विषय हम कवर करने का प्रयास करेंगे आज नहीं हुआ तो उसको कल चर्चा करेंगे और कल हम चर्चा करेंगे करते हैं ऋषि प्रोकेश हाँ क्योंकि भगवान कोई मूर्ति नहीं है या कोई पत्थर नहीं है जो बस बैठे हुए हैं जैसे घर में डॉल होती है बच्चों के खिलौना आजकल तो मॉडर्न खिलौने आगे वो चलते भी हैं हैं बोलते भी है, है कि नहीं तो भगवान जगन्नाथ क्यों नहीं चलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे क्यों नहीं रसी करेंगे तो उनका और उनके भक्तों के बीच की जो लीलाएं हैं उनका प्रेममयी जो सेवा का आदान प्रदान है कई भक्तों का जगन्नाथपुरी में उसका वर्णन हम श्रवण कर सकते हैं और आखिरी इस भगवान रथ जगन्नाथ है हैं। यात्रा की ग्लोरीज़ को चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं से या कृष्ण लीलाओं से हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे तो भगवान कृष्ण नाना प्रकार की लीलाएँ करते हैं क्यों करते हैं आनंद लीलामय भगवान करते हैं लीलाएँ वो केवल अपने भक्तों को या प्रेमी भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए दामोदर अष्टकम में वर्णन आता है आनंद कुंडे कि भगवान आनंद के कुंड में सबको डुबा देते हैं अपने लीलाओं के द्वारा तो इसी कारण से भगवान भगवान जगन्नाथ वास्तव में अपने आचरण से सिखाते हैं वास्तव में में ये उनका रूप बना ही केवल है, केवल है एक चीज़ उन्होंने गलती कर दी क्या हीरिंग। क्या अटेंटिव किया क्लास बैठे थे और गलती से ध्यानपूर्वक लेक्चर सुना द्वारका में और उनका रूप भी बदल गया कृष्ण का ये पावर ऑफ हियरिंग कह सकते हैं आप है कि अटेंटिव हियरिंग का क्या रिजल्ट है तो ऐसे जो जगन्नाथ देव है वो आ, उनका रूप श्रवन करने कृष्ण का रूप श्रवन करने से ही बदल गया चक्का हो गया उनको में डिवोटिस भगवान को डोला। चका में चका, गोल गोल आंखें हैं है कि नहीं कैसे आंखें जगन्नाथ की गोल गोल आंखें हैं तो ऐसे जगन्नाथ कि ये जो दशा है ये केवल श्रवण करने से हुई और क्या श्रवण किया उन्होंने ब्रज लीला कहानी वृंदावन की जो लीलाश हैं उनके भक्तों के बीच में जो उनके साथ आदान प्रदान की लीलाएँ हैं उनको भगवान ने सुना द्वारका में द्वारका में सुनने मात्र से ये आ, ये विशेष जो बदलाव हैं भगवान कृष्ण में हमें पाया जाता है तो ऐसे भगवान जगन्नाथ नित्य रूप में अपने धाम में निवास करते हैं क्योंकि किसी भी स्थान को आप जानना चाहते हैं किसी भी स्थान में आप यात्रा करते हैं विजिट करते हैं चाहे वो तीर्थ स्थान है या धाम है तो आपको तीन चीजों को जानना बहुत आवश्यक है वो तीन चीजें क्या है शास्त्र कहते हैं हम वो तीन चीजें हैं एक तो धाम दूसरा है धामी और तीसरा है धामवासी तो इन तीन चीजों को जाने बगैर आप किसी स्थान को नहीं समझ सकते आप वृंदावन जाते हो या फिर किसी जगन्नाथपुरी जाते हो द्वारका जाते हो बद्रीनाथ जाते हो जहां मर्जी जाते हो लेकिन वहां जाकर यदि इन तीन चीजों को सर्च नहीं करते तीन चीजों को समझते नहीं है तो आपने वास्तव में उस स्थान को विजिट नहीं किया है उस स्थान की यात्रा नहीं किया है क्योंकि वो स्थान हाँ इसलिए भगवान भगवत गीता में बारंबार का वर्णन करते हैं न न परमम मम मेरा धाम कैसा है अर्जुन किस प्रकार का है कि मेरा धाम तो ना वह सूर्य ना चंद्रमा आदि की आवश्यकता है वो स्वयं प्रकाशित है भगवत धाम वैकुंठम गोलक वृंदावन जगन्नाथपुरी आदि जो धाम है और वहाँ के जो धामी हैं हैं और देही देह के अंदर निवास करने वाला वो कौन है आत्मा तो उसी प्रकार से धाम है और धाम के अंदर जो अधिष्ठात्रा देव है पर्सनैलिटी है वो कौन है भगवान है जगन्नाथपुरी धाम है तो वहां के धामी कौन है कौन अंगे जगन्नाथ तो इस से भगवान में में धाम धाम की कई स्थानों में का निवास करते हैं हाँ, कोई राजा होता है तो उसका किंगडम भी है लेकिन उसके साथ साथ उनका अपना महल भी है तो उसी प्रकार से भगवान निवास करते हैं तो उनका ये भौतिक जगत है आध्यात्मिक जगत भी है गीता में कृष्ण कहते हैं आ, मैं आ, सारे जो भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगतों का कारण मुझसे ही प्रकट होते हैं अहम सर्वश प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते ये मुझसे प्रकट होता है तो ऐसा उसी प्रकार से भगवान कई भौतिक और आध्यात्मिक जगत है लेकिन भगवान का अपना निजी ग्रह भी है तो उस स्थान को धाम कहा जाता है अवतारे तो तानत धाम है वैकुंठादि कृष्ण और कृष्ण के जितने भी अवतार हैं तो उन धामों में निवास करते हैं तो ऐसा धाम भगवान क्या करते हैं अपने धाम को आध्यात्मिक जगत से इस जगत में लेकर आते हैं ब्रह्मांड में आध्यात्मिक जगत से धाम को ले आते हैं कृष्ण की इच्छा से इसलिए वो धाम इस जगत में ब्रज भूमि है वृंदावन है या फिर जगन्नाथपुरी है तो वो आध्यात्मिक जगत के स्थान से भिन्न है तो भारतवर्ष में जनरली लोग चार धाम सोचते हैं कौन कौन से वो चार धाम बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं हाँ चार धाम है जगन्नाथपुरी बद्रीनाथ द्वारका और रामेश्वरम जहां नाथ निवास करते हैं चार नाथ कौन है जगन्नाथ रामनाथ और बद्रीनाथ और द्वारका नाथ तो ऐसे इन चारों धामों में भगवान प्रमुख रूप में निवास करते हैं तो आज हम विशेष रूप से जगन्नाथपुरी जो धाम है उसके बारे में वर्णन करेंगे धाम और धामी दोनों के बारे में तो भगवान जगन्नाथ उनके ना अनंत नाम है और ये नाम जगन्नाथ का मतलब है जो जगत के नाथ है श्रील प्रभुपा जब अमेरिका से अपने शिष्यों को लेकर जगन्नाथपुरी आए तो उन्होंने देखा कि उनके जो फॉरेन फॉरेनर्स फॉरिनी जो भक्त हैं, उनको जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश वर्जित था तो प्रभुपाद ने कहा ये जो जगन्नाथ है ये केवल नाथ नहीं है हाँ आप उड़ियागन हो आपको लगता है कि हमारे नागुड़ियानाथ है या ये जगन्नाथ कोई पंडा नाथ नहीं है हाँ ये कौन से नाथ है जगन्नाथ आपने उनको लिमिटेड कर दिया है क्या वो ओडिशा से बाहर नहीं जा सकते बाकियों के नाथ नहीं हो सकते हैं क्या वो ओडिया के अलावा या फिर पंडो के अलावा किसकी सेवा स्वीकार नहीं कर सकते प्रभुपा ने कहा जगन्नाथ है उनको आप लिमिटेड मत करो क्योंकि वो अनलिमिटेड पर्सनालिटी है वो अनंत हैं तो इसलिए वो जगत के नाथ हैं जिस प्रकार से भगवान जगन्नाथ अपने धाम जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं और आप जगन्नाथपुरी गए होंगे तब तो आप वहाँ एक चीज़ का अनुभव करोगे कि वह हर चीज़ जगन्नाथ का स्मरण कराती है क्योंकि जगन्नाथ गोल मटोल है लेकिन उनकी आंखें गोल गोल है तो ओडिशा में जाओगे तो वहाँ के बद भी गोल गोल है और उतना ही नहीं उनकी आंखें या फिर वहाँ की लैंग्वेज जो बुढ़िया भाषा है वो भी कैसी है सारे जगन्नाथ की आंखों के जैसी गोल गोल नजर आती है इसलिए वहां के जो ट्रक्स हैं मैं ट्रक्स वगैरह को देख रहा था आ, जो गया था गया तो देखा कि उसके ऊपर भी आ, आगे ट्रक्स के बड़े बड़े गोल आ, ये लिखा है गोल गोल आंखे बनाए हैं छका डोला तो मतलब आप जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को भूलना भी चाहेंगे तो भी नहीं भूल सकते और दिल्ली में आप को याद करना चाहेंगे तभी तो याद नहीं कर सकते थे हाँ इस प्रकार से जगन्नाथपुरी हम भगवान कृष्ण के स्मरण देने वाली भूमि है और वास्तव में हमारे जीवन में सबसे बड़ा लॉस कुछ है तो वो है भगवान कृष्ण का विस्मरण होना भक्त सोचता है कि मेरे जीवन में लॉस है वो कि जिस समय में कृष्ण को भूल गया उनका विस्मरण हो गया है गेंद hmm. क्या है कृष्ण का स्मरण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे लाउडलीउडली हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो भगवान जगन्नाथ जो धाम है, वो इस जगत से परे जनरली हम धाम में जाते हैं, तो वहां का भेद करने वाला पिंक जो गाड़ियों आवाज़ वो सुनते परेशान होते हैं कुछ चीजें देखते हैं भगवान का स्मरण कई बार हमें कम हो जाता है तो लेकिन ऐसे धाम को देखने के लिए भी योग्यता चाहिए चर्म चक्षारा प्रपंच जो व्यक्ति भगवान के धाम में जाता है जाता है, और वहां जाकर अपनी चमड़े की आंखों का इस्तेमाल करता है, आध्यात्मिक स्थान या ज्ञान चक्षुषाह कृष्ण कहते कि मूर्ख व्यक्ति नहीं देख सकता आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा वास्तव में व्यक्ति देखता है जो इंद्र थे इंद्र को कितनी हैं? एक हजार। सहस्राक्षर। उनका एक उनका नाम नाम है, हाँ, एक नाम है। लेकिन इतनी होने के बावजूद भी वो गलत कृष्ण को समझ नहीं पाए देखते हुए भी उनको ब्रज में कृष्ण ठीक से दिखाई नहीं दिए उन्होंने उनके प्रति अपराध किया और क्या किया वर्षा करा के भगवान को गोवर्धन धारण करना पड़ा फिर तब उनको में आया। तब दिखाई दिया भगवान ने अद्भुत लीला की तो उसी प्रकार से को चक्षुओं से नहीं देख सकते तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है आ, प्रेमान भक्ति प्रेमांजन छक्ति विलोक जो संतगण है वो अपने हृदय में रूप कृष्ण को सदैव देखते हैं क्योंकि प्रेम अंजन, अपने में लगाया है। कौन सा अंजन प्रेम रूपी माता ही लगाती है ना ब्लैक अंजन तो वो मार्केट से ले आती है बेचारे। हाँ लेकिन कृष्ण को देखने के लिए वो सहायता नहीं करेगा कृष्ण को देखने के लिए एक फैक्ट्री में जाना पड़ेगा एक स्पेशल फैक्ट्री है प्रोडक्ट के ओनर कौन है शुद्ध भक्त श्री गुरुदेव उनके फैक्ट्री में वो अंजन प्रकट होता है इसलिए हम हैं ना ज्ञान इधर उधर काम नहीं करेगा वो तो काला अंजन से और कृष्ण काले नजर आएंगे तो ये फैक्ट्री या ये अंजन प्रकट होता है भगवान के शुद्ध भक्तों के यहां पास है के द्वारा हम क्या करते हैं अपने आंखों को वो दिव्य प्रेमांज लगाते हैं और जिसके द्वारा कृष्ण को देखने की योग्यता सत्या धारण करते हैं और कई पुराणों का कंपायल करते हैं संकलन करते हैं ऐसे व्यासदेव पुराण का मतलब है पुरापी नवम पुराणम पुराना, पुराना होकर में जो नवा नवाया रहता है हमेशा न्यू फ्रेश रहता है उसको क्या कहते हैं पुराण कहते हैं तो ऐसे व्यास देव ने 18 पुराणों की रचना की और उसमें से एक सबसे बड़ा पुराण है पुराण पुराण पुराण में आ, ये आ, सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा को बोला था ब्रह्मा जी सुन रहे थे उस समय तो देखो एक एक व्यक्ति श्रोता होता था एक ही वक्त आज तो कितने फैसले थी एक बोल रहा है तो कितने लोग सुनने के लिए है लेकिन फिर भी कंटिन्यू होता था दिन रात लेक्चर देते है कोई श्रोता नहीं होता सामने एक ही होता है घर का श्रोता कौन की पत्नी है कि नहीं जनरली पत्नी सुनती नहीं, सुनती नहीं। सुनती है सुनाती है कि नहीं, नहीं।, नहीं। लेकिन यहाँ शिवजी बोल रहे हैं और पार्वती शबन कर रही पार्वती को दूसरी कुछ चीज नहीं लगती इसलिए पूछती रहती हैं बताओ बताओ शिवजी, हो। हाँ। क्या बताइए सारे आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी है बहुत इंटेलिजेंट लेडी है इतने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछती है हाँ। कौन पूछ सकता है ऐसे प्रश्न नहीं तो शिव कहते आराधना सर्वेश विष्णु आराधना परम हाँ हमारा प्रश्न बहुत अच्छा है आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी है तो विष्णु की है और उनसे परम करम देवी समरचनम तदिया नाम समर्चनम उनसे भी बढ़कर आराधना है भगवान के जो भक्त है तो इस प्रकार से ब्रह्मा को नारायण इस पुराण का नॉलेज देते हैं और ब्रह्मा जी शिव जी को बोलते हैं और शिवजी स्कंद उनके जो पुत्र हैं कार्तिकेय का नाम स्कंद स्कंद है ना तो उस को सुनाते आइडियल फैमिली कभी-कभी मैं इनके बारे में सोचता जी के बारे में गणेश के बारे में पार्वती हैं कार्तिकीय हैं ये पूरा टेप केवल कृष्ण कथा में लगा रहता है हाँ कृष्ण नाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम अरे से ये ये पुराण स्कंद स्कंद ने ने सुना और ने आगे ये रुशी को सुनाया तो जैमिनी ऋषि ने एक दिन मंदरा पर्वत पर बहुत सारे ऋषि थे, थे उनको एक लेक्चर दिया क्योंकि वह सारे ऋषि ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि ऋषि आप बताओ कि जो जगन्नाथपुरी है उसके ये जो स्थान है भगवान दारु ब्रह्म के रूप में क्यों हैं और क्यों नरवर एक मनुष्य के समान अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं तो जयमिनी ऋषि ने कहा शुण्व नया सर्वे रहस्यम परम हित उन्होंने तो कहा जो जगन्नाथ जगन्नाथपुरी है ना ये तो बहुत जगन्नाथ को देखना बड़ा है।, मेरा है मैंने भगवान जगन्नाथ को शायद पहली बार नाइनटी एट में देखा था नया नया की रथ यात्रा टेंगी थी मुंबई में शो में पहले तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था जगन्नाथ जी कौन है और देखना दूर। तो दूर जब देखा तो समझ में नहीं आ रहा था यह क्या है कुछ क्लियरिटी नहीं थी तो फिर धीरे-धीरे भक्तों के संग में आने तो भगवान जगन्नाथ का धाम रहस्य भरा पड़ा है और उनसे आगे भगवान जगन्नाथ स्वयं ही रहस्य नहीं है हाँ लेकिन भगवान कहते सर्व सामान्य व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता कहते कौन समझ सकता है है है भक्तों से में रहस्य रहस्य कि केवल मेरा जो भक्त इस दिव्य को समझने का सामर्थ्य रखता और कोई नहीं इस प्रकार से भगवान के जो धाम है क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि हर युग का एक धाम है हर युग का मंत्र है हर युग के डीटीज है निग्रह है जिनकी आराधना करनी चाहिए क्योंकि जो कलियुगा का नाम है या मंत्र है वो क्या है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे ला राम राम हरे रा। हरे तो कलियुगा का मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र सारे वेद उपनिषद इसकी गवेषणा करते हैं वर्णन करते हैं और कलियुगा का धाम है श्रीधाम मायापुर और कलियुगा के विग्रह कौन से की। के है जगन्नाथ कलियुगा के ऑथेंटिक ऑफिशियली जो डी हैं, वो जगन्नाथ देव हैं। सत्य के श्री रंगम में रंगनाथ वो सत्ययुगा के विग्रह हैं। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ ये दिव्य लीलाय करते हैं और उनको समझने के लिए व्यक्ति वास्तव में भगवान का जो भक्त है वो होना आवश्यक वो है, तो जो है वो सारे को बता रहे थे उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति केवल इच्छा करता है जगन्नाथ जगन्नाथपुरी जाने की उस इच्छा मात्र से उसके अनगिनत पापों का क्षय हो जाता है और क्यों क्योंकि वहां वो इतना पवित्र भूमि है जगन्नाथपुरी जगन्नाथ की प्राप्ति करता है। क्योंकि जब ब्रह्मा को भगवान ने आदेश दिया कि आप इस भौतिक जगत की सृष्टि करो तो ब्रह्मा ने सृष्टि की श्रीमद् भागवत में तीसरे स्तर में वर्णन आता है तो ब्रह्मा ने सृष्टि की कॉम्प्लिकेटेड सृष्टि की आ, अलग अलग शरीर बनाए ब्रह्मांड बनाया कि बहुत सारी चीजें उन्होंने उन्होंने बनाई, और सब सोचा कि जो भी जीव इस जगत में आएगा इस ब्रह्मांड में आएगा वो कष्ट और यातना के अलावा कुछ नहीं प्राप्त करने वाला है ये जगत में हम आते हैं और कितनी चीजें प्राप्त करना चाहते हैं है, है ना लेकिन ब्रह्मा ने सोचा कि जो भी जगत में आएगा रहेगा उसको केवल यातनाएं विपदाएं कष्ट हैं आधी त्रिता इनके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है तो ब्रह्मा बहुत दुखी हो गए थे तो ब्रह्मा ने श्रीमद भागवतम में प्रार्थना की हाँ भगवान कृष्ण को उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी जगत में आएगा और फसेगा, तो मुझे जीवन भर रोते रहेगा रोते कि नहीं हम हा? दो चीजें हैं या तो कृष्ण के लिए रहो या तो फिर माया के लिए रहो भौतिक जगत में रोते रहो भक्त कहते हैं जब हम जन्म लेते हैं, मां के से, पहले ही रोते रहते हैं है है, कि नहीं? प्लीज मुझे निकालो निकालो इस से बाहर निकालो, बहुत कष्ट हो रहा ठीक हाँ। तो है बाहर निकलता है रोते हुए आता है बाकी सब हस्ते तालियां बजाते हैं हाँ, मिठाइयाँ बांटते हैं बेचारा रो रहा हैं। <laughs> हो रही है हाँ। हुए तो <laughs> हाँ। हाँ। क्योंकि वो बताना चाहता है डॉक्टर होगा फिलोसफी डॉक्टर ये बताना चाहते है कि हाँ बौद्धिक जगत में आना रोना फिर बड़ा होता है कि नहीं बचपन से पूरा स्कूल जाने में ऑफिस जाने में जॉब करने में शादी करने में सब कुछ करने में रोता ही रहता है अभी जब मृत्यु आता है मृत्यु के समय में हंसता थोड़ी व्यक्ति क्या करता है रोता है मतलब आना भी रोते हुए जीना भी रोते हुए और मरना भी रोते हुए तो लेकिन वास्तव में रोना है कृष्ण के लिए रोना है यदि कृष्ण के लिए रोना नहीं सीखेंगे तो इस प्रकार से जीवन भर हम रहेंगे क्योंकि रोने की टेंडेंसी हमारे अंदर है है जैसे वो निकाली नहीं जा सकते जैसे मिर्च के अंदर कौन सी टेंडेंसी टीकापन शुगर के अंदर क्या है तो वैसे हम जीव हैं, हमारे अंदर है सेवा की भावना लेकिन साथ साथ ये भी है क्या है रोना हाँ भक्ति का मतलब यही है भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन हाँ भक्ति योग है या? केवल क्रंदन भक्त योग क्या है केवल है के आपको नमस्कार कर रहा हूँ जगत के आधार शंक चक्र गारण करने वाले है कृष्ण ऐसी बहुत प्रार्थना की स्तृतिया की तो भगवान प्रकट गए गरुड़ के ऊपर ने कहा एक स्थान है हे ब्रह्मा एक चीज़ है तुमने तो ये सब कुछ बनाया लेकिन एक स्थान ऐसा है जो तो तुम्हारे सृष्टि के अंदर नहीं आता तुम्हारे कंट्रोल के अंदर तुम्हारे स्वामित्व के अंदर नहीं आता वो स्थान क्या है भगवान ने कहा सागर शीरे महानद्यास्तु दक्षिणे सब प्रदेश पृथ्वी सर्वती फल सागर के दक्षिण की ओर उत्तर हाँ, की ओर और, और महानदी के दक्षिण के तट पर एक विशेष प्रदेश है विशेष स्थान है नीलाचल उसका नाम है जगन्नाथपुरी और यहाँ जो निवास करने वाले हैं वो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करते हैं और जो भी व्यक्ति इस स्थान के संपर्क में आता है वो जरूर इस भौतिक जगत के बंधन से कष्ट से मुक्त हो जाता है और सृष्टि और सहान का जो प्रभाव है इस स्थान पर नहीं पड़ता हम भगवान ने कहा कि ये बहुत गोपनीय स्थान है।, के लिए भी है ऐसा मेरा गोपितम स्थानम सुदुर्लभम सर्व परित्यक्त तत्र तत्र भगवान सब चीजों का संग त्याग करता हूँ और वहां जाकर निवास करता जगन्नाथपुरी में तो जो ब्रह्मा ने सु, कहा सु, सुना तो ब्रह्मा उस स्थान में जाते हैं और भगवान नील माधव के रूप में निवास कर रहे थे और उस स्थान में जाकर उनकी प्रार्थना करते हैं भगवान जो नील माधव है चतुर्भुज रूप में जिनके साथ लक्ष्मी देवी खड़ी थी वहाँ उनको प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं उसी समय यवराज भी वहां पहुंचते हैं ब्रह्मा के साथ उस जगन्नाथपुरी के में तो इन दोनों ने देखा कि उस मंदिर के या उस विग्रह के नजदीक है क्योंकि वो जो विग्रह है नीलमाधव भगवान कृष्ण और लक्ष्मी देवी हैं वो एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे खड़े हुए थे और उनके पास एक सरोवर था जिसमें दोनों ने देखा कि उस सरोवर में एक कवर गिरता है गिरने मात्र से चतुर्भुज रूप धारण करता है वही वासी का हर वा आध्यात्मिक जगत में चला जाता है तो ये देखकर यमराज कहता है कि इतना सरल है वैकुंठ जाना इस जल का स्पर्श करने मात्र से चतुर्भुज रूप धारण करके आध्यात्मिक जगत जाता है तो फिर मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा उन्होंने कहा मेरे पास सेवा क्या बचेगी निम्न योनि में जन्म लेने वाले भी यदि वैकुंठ को प्राप्त हो रहे हैं इतनी सरलता से जो रोहिणी है उसके जल का स्पर्श करने मात्र से तो मैं तो तो मैं खाली हो गया उन्होंने तो कहा आप बताओ कुछ बताओ क्या करना चाहिए तो लक्ष्मी को लक्ष्मी की ओर भगवान दृष्टिपात करते हैं और वो कहते हैं कि लक्ष्मी तुम जरा बताओ तो फिर लक्ष्मी देवी बहुत अधिक वर्णन करती हैं हैं जो पुरी है, उस धाम का और उनको कहती है कि यमराज इवन ब्रह्मा चंद्र वरुण आदि आपके अधिकार से रही ये स्थान है हा? क्योंकि यहाँ आने मात्र से इस जगन्नाथपुरी के भूमि का स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति के जो पूर्व जन्मों के संचित पाप कर्म है जिनके कारण वो, का वो तुरंत का ही उसके पूर्व संचित पाप आदि खत्म हो जाते हैं इस प्रकार से लक्ष्मी देवी कहती हैं ये है ये जो जगन्नाथपुरी स्थान है एवं इस ब्रह्मांड का हो हो जाए, हो जाए, प्रलय फिर भी ये जो दिव्य धाम है, है उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। तो उन्होंने इनकी जिज्ञासा उन्हों और और बढ़ प्लीज डिटेल, डिटेल। डिटेल गो इन हम कैसे सुनना सुनना चाहते में सुनना चाहते में बहुत पहचानने के लिए कितना कितना इधर है थोड़ा तो हाँ। सा हाँ हाँ। तो लक्ष्मी के मुख से लेक्चर तो लक्ष्मी को कहा कि आप जरा डिटेल में बताइए समझ में नहीं आ रहा है तो लक्ष्मी ने कहा धाम निरंतर बने रहता है इवान प्रलय के समय भी। उन्होंने कहा कि आ, थे थे या थे मुनि ने शक्ति उनको जीवन मिला सात कल्पों का सात कल्प का मतलब है ब्रह्मा के सात दिन जीवन ब्रह्मा ब्रह्मा का सात दिन एक हजार चतुर्य एक हजार बाल ये सत्यव त्रेता द्वापर और कली आता है एक एक हजार एक हजार बार तो उनका एक दिन बनता है उतनी बड़ी रात्र होती हैं तो ऐसे इतना बड़ा जीवन मार्कंड ऋषि को मिला था हमें मिला तो हम क्या करेंगे क्या करेंगे सोचेंगे हाँ लेकिन मार्कंड तो जैसे ही इतना लंबी आयु मिली तो मार्कंड कुछ किया नहीं मार्कंड मुनि ने एक कुटिया बनाई बनाकर क्या करने लगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे खुणा, खुणा, खुणा, खुणा, खुणा, खुणा, हरे खुणा, हरे हरे हरे हरे राम राम राम राम तो ने का इतना लंबा जीवन हुआ तो जब ब्रह्मा की जब रात्र होती है तो प्रलय होता है उस प्रलय में जन लोग तक कई लोग खत्म हो जाते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फिर जब दिन शुरू होता है ब्रह्मा का तो फिर से उनको करनी पड़ती है बिना मतलब सेवा, सेवा के ब्रह्मा नहीं भगवान दी सेवा सेवा तो हमें भी भगवत भगवत रोज बिना के नहीं रहना है हमेशा कुछ कुछ ना सेवा को पकड़ना है भक्त की पहचान क्या है जो सेवा से चिपका हुआ है ना छुटेगा नहीं ऐसे नहीं वो छूट सकता है लेकिन भक्तियरली भगवत सेवा से चिपक गया आ, तो आखिरी सांस तक छूटता नहीं सेवा का जो यह, भावना है या सेवा की जो क्या कहते हैं नशा है भगवत सेवा की तो ऐसे बात करने मुनि को इतना लंबा आयु मिला आ, ब्रह्मा के साथ दिनों तक तो फिर जब प्रलय हुआ तो ये मारकंडे मुनि प्रलय के जल में कभी गोते लगा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं जा रहे हैं परेशान हो गए उन्होंने कहा टेंशन है लंबी आयु होना भी क्या है परेशानी का काम है अभी कुछ लोग तो कहते हैं ना लंबी आयु होनी चाहिए जैसे कोई व्यक्ति सौ साल से अधिक जीता है तो उसका नाम गिनीश वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है गिनीश बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में और अमेरिकन वो यदि वो व्यक्ति है तो वहां का प्रेसिडेंट उनको मिलता है और एक फुल गिफ्ट करता है उसका सफल है, ऐसा समझता है।, हाँ, तो है तो ये लेकिन इनके पास इतना लंबा आयु था और ये परेशान हो रहे थे, लगा रहे थे, ये हो रहे रहे रहे थे, थे, थे, लगा ऐसा बहते बहते वो पहुंच गए इतना दूर पहुंचे कि उनको एक द्वीप दिखाई दिया और द्वीप उन्होंने देखा तो द्वीप में क्या था एक बहुत विशाल वृक्ष था और वो के कई सारे उस तरफ देखा कि वटवृक्ष है लेकिन वट वृक्ष के एक पत्ते पर उन्होंने देखा क्या देखा हाँ, मुखम शया हाँ। जो वट का जो पत्ता था उसके ऊपर मुकुंदम बाल हुए हुए थे और और उन्होंने इतना ही नहीं नहीं देखा और डिटेल में हाँ। कुत्ते को देखते हो क्या डिटेल में देखते हो क्या नहीं लेकिन जब आप मंदिर आते हो भगवान को देखते हो तो कैसे देखते हो इन डिटेल में भगवान ने कौन सा टर्बन पहना है कलर्स क्या है कौन से गहने पहने हैं हाँ। आज कौन से फूलों की माला है कितने प्रकार के फूल है क्या कलर्स हैं? उनके चरणों में धारण किए हाथों में बाजूबंद कैसे हैं? तिलक कैसा है किसी को कहते हैं दर्शन हाँ। अन्य देखना में भगवान को वैसे नहीं देखना जैसे आप रोड में चलते चलते किसी कुत्ते को देख लिया वैसे नहीं मंदिर आते क्या निहारना जितना अधिक भगवान को आप निहारते हो उनके अलग अलग, अलग अंगों का स्मरण करते हो इन डिटेल उतना ही अधिक आपके मन में में निवास करने लगते हैं और उतनी मार्कंड ऋषि तो, मार तो पानी के ऊपर बेचाने तैर रहे थे परेशान थे भूखे भी थे खाने के लिए कुछ नहीं है मछलियां घूम रही थी मछलिया में मरी होगी मछली में खा सकते लेकिन हाँ। उन्होंने सामने देखा कि कृष्ण एक बच्चा छोटा सा बालक वट के पत्ते पर लेटा हुआ है और लेकिन और थोड़ा देखा उन्होंने हाँ। क्या देखा कि उनका जो दाहिने का अंगूठा है उस बालक ने अपने मुंह में डाला हुआ है तो, तो हो ये क्या? ही। बच्चा, उनकी ओर देखकर हंस रहा है मंद मंद मुस्कान हाँ। ये बाल भी हंस रहे थे तो वास्तव में भगवान कृष्ण वहां लेटे हुए थे और भगवान क्यों अपना चूस रहे थे हां, क्यों चूस रहे थे क्योंकि उन्होंने लेक्चर सुना था आप देखिए लेक्चर के अंदर कितने लेक्चर्स हैं है ना कहा सुना था उन्होंने द्वारका में किससे अपनी पत्नी रुक्मिणी से रुक्मिणी देवी ने देखा कि एक दिन ये जो कृष्ण है सुदरमा सभा भवन से आए हैं ने जब वो आए बहुत थके हुए थे आते उनको तो बड़ा सा व्या, सन सिंहासन में बिठाया या पलंग में बिठाया होगा रुक्मिनी देवी ने उनके चरण पकड़े और चरण पकड़कर उनके चरण को मसाज करने लगे थके हुए थे कृष्णा रुक्मिणी देवी नहीं नहीं। आ, हर बार तो ऐसा सेवा करते लेकिन आज जब ये सेवा कर रहे थी, तो रुक्मिणी देवी के से की बहने लगी रोते जा रहे हैं कृष्ण ने कहा क्या हुआ तुम आज अचानक इतना क्यों रो रही हो तो उन्होंने कहा आप नहीं समझ सकते है कि नहीं क्योंकि आपके चरणों की सेवा करके जो आपके भक्तों को आनंद मिलता है उस आनंद की अनुभूति आपको कदापि नहीं हो सकती उसके लिए आपको क्या करना होगा भक्त बनना पड़ेगा आपको पता है श्रीमती राधिका का आपके चरणों के प्रति सेवा का इतना गहरा अनुराग प्रगाढ़ प्रगाढ़ा है और वो इतना अधिक आनंद अनुभव करती है आपके चरणों की सेवा करने से वो आनंद आपको कभी भी अनुभव नहीं हो सकता अभी जो चीनी है चीनी शुगर वो आपने स्वीटनेस का अनुभव कर सकती है क्या नहीं तो उसी प्रकार से भगवान यदि सर्वज्ञ है सब चीजों के ज्ञाता है लेकिन फिर भी वो अज्ञान में है क्या उनका अज्ञान है उनके भक्तों को उनकी सेवा करने से जो आनंद मिलता है वो आनंद भगवान कृष्ण को ज्ञात नहीं है इसी भगवान ने सोचा है सही है आज कुछ आ, पहले बार इसमें सुन रहा है।, आज अटेंटिव है और वो किससे पत्नी से अभी हम शिवजी की बात कर रहे थे ना शिवजी किनको तो सुनाते थे को भी। आज कृष्ण से सुन रहे हैं और वो भी जो उनके दिमाग के खिड़कियां खोलने वाले हैं ऐसा भगवान कृष्ण ने कभी सुना ही नहीं था फिर भगवान सोचने हाँ, कई तो हाँ, सारे भक्तों को देखता वो घर घर सबको छोड़ के मेरे चरणों में लटक के रहते हैं सेवा में लगे रहते हैं अभी मुझे समझ में आ रहा है कुछ तो होगा चरण में क्या होना चाहिए कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसके कारण महान ऋषि मुनि धना जीव हाँ भौतिक जगत का सारे ऐश्वर्य को त्यागते हैं और मेरे चरणों की सेवा की आकांक्षा रखते हैं हैं बस लगे रहते हैं। अभी हनुमान जी हैं हनुमान जी बैठते है? है ना चरणों में इसलिए भागवत कहता है भक्तों का स्थान सारंग भगवान के भक्तों का स्थान भगवान के चरण कमलों है तो ऐसा जब रुक्मिणी से उन्होंने सुना तो भगवान को बहुत सोचना पड़ा और उन्होंने है सुनना ही अच्छा था क्या सीखा क्या समझा बता यानी सब कुछ अच्छा था इसका मतलब तो कुछ भी समझ में नहीं आया तो भगवान और उसके बाद असली लेक्चर तो तब शुरू होता है जब हम हम क्या करते जीवन में अप्लाई अप्लाई अप्लाई करते हैं हैं तो तो भगवान भगवान कृष्ण केवल नहीं उन्होंने सोचा एप्लीकेशन एप्लीकेशन पड़ेगा कई बार हम डरते ना सबके सामने अप्लाई करने में तो भी आकेरे अप्लाई कर रहे थे <laughs> ओ भी। क्या हो गया था सारा जलमग्न हो गया था सब कुछ और वहा भगवान अकेले चूझते जा रहे अपने पाव का अंगूठा दाने से से क्या क्या डिवाइड रस निकल रहा है हूं, है है देखता कितना स्वीटनेस कितनी कितनी मधुरता तभी भगवान प्रताप अनुभव अनुभव इस प्रकार शास्त्र कहते हैं कि भगवत चरणों की सेवा में बहुत प्रगा, बहुत अधिक माधुर्य है मधुरता है स्वीटनेस है आनंद है तो फिर आ, जब या अपना उनका सेवा चली रहा था और बीच बीच में देख रहे थे इनको देख रहे थे रुशी। देखते, देखते, रुशी को देखते-देखते कि कि ये के मुख भगवान ने अभी आपको बता था भगवान ने क्या कि लंबे सांस ली सांस लीजिए आपसे हाँ तो भगवान ने लंबी सांस ली और भगवान ने सांस ली तो सास के सास के साथ साथ में अंदर चले गए अभी अभी बाहर लगा रहे थे भगवान के अंदर तो अंदर तो जाते तो क्या देखते भगवान के सारा शरत मुझने समाया हुआ है भगवान सबके उत्पत्ति के स्रोत हैं तो अंदर उन्होंने देखा कि अंदर भी वही उन्होंने बहुत चीजें देखी एक तो जो रिवर था जिसके किनारे उन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी तो उस उसमें सांस और अंदर तो एक द्वीप भी देखा और वहाँ वृक्ष भी देखा वहां वो बालक दिखाई दे और फिर अभी ये जो हमारा थे मार्ग ऋषि ने, ने देखा ये क्या हो रहा है तो भगवान ने जैसे सांस बाहर डाली तो बाहर डालते ही उन्होंने तुरंत वो बाहर आते हैं बाहर आते ही भगवान के सामने खड़े हो गए और तब वो समझ गए कि अखिल ब्रह्मांड नायक जगत के न कौन है ये जगन्नाथ है कृष्ण है और कहाँ ये लीला गठित हो रही थी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथपुरी में आप कितने लोग गए जगन्नाथपुरी बहुत कम है चाहिए। जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में जो वटा वृक्ष है के पास। ये ये थी। और जब ये मार्कंडेय ऋषि बाहर आए बाहर आकर उन्होंने देखा भगवान को और भगवान देखकर उनकी वो हंसने लगे और भगवान ने कहा की है भगवान से बोलने लगे कि की है, तो जो स्थान है ये मेरा स्थान जगन्नाथपुरी या पुरुषोत्तम क्षेत्र या शंकर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है या ये, ये प्रलय आदि जो भी होता है उससे प्रभावित नहीं होता और कोई व्यक्ति यदि शाश्वत सुख की आकांक्षा रखता है या माँ के गर्भ में बारम्बार जाने के से मुक्त होना चाहता है तो उस व्यक्ति को इस मेरे जो स्थान है उसका लेना होगा। तो इस से जो जो हैं, हैं, भगवान का जो धाम है, वो प्रसाद भंगी तत्म न दिशा में कदाचना कहते है साधुगण की है मैं सत्य सक्य सत्य बोल रहा, रहा, रहा, तो रहा, रहा प्रसाद भंगे।, भंगे मतलब इस स्थान का जो मंदिर है वो भग्न भी हो जाए जगन्नाथपुरी का लेकिन उस स्थान को कदापि छोड़ता नहीं हूं भगवान के वचन है हां। जब इन ने ये सब चीजें उनसे जयमिनी ऋषि गोस्वामी के लिए भी नैमिशारण्य ऋषि बोलते हैं कि हम हम हम सुनने की लालसा हमारे बढ़ती जा रही हैं और क्या करिए सुनते, सुनते तो मुनि ने पूछा ऐसा ये जो स्थान जिसका आपने इतना वर्णन किया है कहा है कस्मिन देशे विजय श्रेष्ठ क्षेत्र पुरुष उत्तम यत्र नारायण साक्षात दाल गोपी प्रकाश थे कौन सा वो स्थान है जहाँ साक्षात भगवान कृष्ण नारायण में, निवास कर रहे हैं। तो जैमिनी जानी उन्होंने कहा कि वो जो स्थान है वो उत्कल नाम से जाना जाता है देश। क्या नाम है उसका जो इतना अधिक पुण्यवान है हाँ, वो कहने लगे किलास्ते भारत भुजा जना सर्वे तत्र उत्कल है कि चतुर्भुज हमको हाँ, दिखाई देते हैं तो इस प्रकार से वो वर्णन करते गए हैं उत्कल की भूमि का पुरुषोत्तम क्षेत्र का और उन्होंने कहा कि ये जो ओडिशा है उत्कल भूमि है भगवत भूमि में है स्थान हैं पवित्र भूमि ये चार स्थानों में जो कमल है सहस्त्र दलिया समानवन धाम का आकार है के समान इसलिए उसको क्षेत्र क्षेत्र कहा जाता है। और दूसरा क्षेत्र जो का एरिया है। और तीसरा है जिसको कहा जाता है। और है जो, जो जाजपुर है और थोड़े से परिचित हूं स्थान से तो फिर लक्ष्मी बताती जा रही है उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा आगे चलकर एक महान राजा होंगे जिनके कारण भगवान जगन्नाथ क्या होंगे प्रकट होंगे उस राजा का नाम होगा भविष्यति महाभक्ति करोक लक्ष्मी बोल रही है ब्रह्मा को उन्होंने कहा ब्रह्मा सत्य युग में एक महान राजा होंगे जिनका नाम होगा वो भविष्य में बहुत यज्ञों को करेंगे और महान भक्त होंगे भक्ति के कारण भगवान इस जगत में प्रकट होंगे अपने मूल रूप जगन्नाथ के रूप में प्रकट होंगे और इसलिए ब्रह्मा तुम क्या करो ऐसे राजा इंद्र की सहायता करो और तुम कारण बन जाओ जगन्नाथ की कृपा को प्राप्त करने के लिए भगवान जगन्नाथ के, तो के प्रागट्य की कई लीलाएं हैं विशेष रूप से शास्त्रों में तीन लीलाओं का वर्णन आता है लेकिन हम आ, प्रयास करेंगे दो लीलाओं का वर्णन करने का जगन्नाथ का प्राकृत्य एक महान जगन्नाथ सुभद्र महारानी की श्री श्री राम मदन मोहन की तो भगवान जगन्नाथ तो प्रकट होते हैं एक महान भक्त के लिए जिनका नाम क्या था राजा इंद्रद्युम्न था तो महाराज इंद्रद्युम्न जो बहुत अधिक फेमस राजा थे उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम गुंड था और ये ये ब्रह्मा के 50 साल की आयु से पहले लीला गठित हुई है अभी ब्रह्मा की आयु क्या है 51. के तो ब्रह्मा जी का आयु अभी साल के है अभी बूढ़े नहीं हुए लेकिन उनका फोटो देखते तो क्या दिखाते लोग बहुत सारे तो पिता है सबसे बड़ा जीव है तो लोगों को लगता है कि पहले तो लेकिन नहीं हाँ, ब्रह्मा तो ब्रह्मा यंग है ऐसे शुरुआत के पचास साल के समय में ये महान राजा हुए थे अवंती देश में जिसका नाम अभिमुजन है हाँ तो ब्रह्मा की पीढ़ी में पांचवी पीढ़ी में प्रकट होते हैं तो ऐसे जो है, तो एक दिन क्योंकि अलग-अलग अलग-अलग अलग-अलग के अनुसार, पुराणों में अलग -अलग वर्णन पुराण, पुराण, ब्रह्म पुरा, पद्म पुराण इन पुराणों में जगन्नाथ के प्राकृतिक लीला का वर्णन हमें प्राप्त होता है श्रवन करने के लिए पढ़ने के लिए तो जब ये राजा इंद्रदुम्ना अपने आ, कई मंत्रियों के साथ एक बार आ, सभा में बैठे थे जिसमें थे थे थे थे संत कवि जगन्नाथम पर चक्षुषहां तो साक्षात जगन्नाथ तो साक्षा को अपने आंखों से देखना चाहता हूँ ऐसा कोई स्थान है पृथ्वी पर जहां मैं उनका दर्शन कर सकू आ? तो उनके अंदर बहुत अधिक लालसा थी और वास्तव में भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान को जानने के लिए कोई और मूल्य नहीं चाहिए एक ही मूल्य देने के लिए को होना चाहिए। भगवान को प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति को किसी और योग्यता की आवश्यकता नहीं है व्यक्ति के पास एक ही योग्यता चाहिए लालसा लौल्य ग्रीड भगवान को प्राप्त करने के लिए तो ऐसी लालसा इस राजा के अंदर थे तो फिर एक साधु जब भ्रमण करते करते है उनके देश में आया था और ये राजा क्या करते थे जो साधुगण हैं हैं संत है। उनके लिए निवास करते थे उसके सामने वाला एक एरिया कंपाउंड तो उन्होंने बनाया था आंगन जिसमें सारे साधु महर्षि के रहते थे उनकी सेवाएं होती थी तो एक दिन इस राजा ने सुना कि सातुन आपस में चर्चा कर रहे थे कि एक विशेष स्थान है नीलाचल जहां भगवान साक्षात अपने विशेष रूप में निवास करते हैं तो सुनकर नील नीलमाधव नीलमाधव के रूप में निवास करते हैं ये सुनकर राजा की लालसा और बढ़ गई और फिर उस दरबार में जब उस सभा में जब ये चर्चा कर रहे थे तो राजा से राजा ने उनमें से एक ऋषि खड़ा हो गया तंद कुरान में थोड़ा सा डिफरेंट वर्णन आता है उसमें आता है कि उस सभा में एक एक साधु खड़ा होता है और वो कहता है कि भाई कई स्थानों का भ्रमण कर चुका हूं और भ्रमण करते-करते मैं एक स्थान में आ गया हूं उल्ध देश इति खते वर्ष भारत संघ के दक्षिणो शुद्ध धतिरे क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तमम कि ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है ये उल्ध देश या ओडिसा में है जहां मैं आया और जहां मैंने देखा कि नील उनकी सेवा करने के लिए आते हैं तो इन्होंने कहा केवल वहां रहने से नीलमाधव का रोज दर्शन करने से मुझे पता ही नहीं चला एक साल तक में रहा और मेरे हृदय में भगवान कृष्ण के लिए गहरा अनुराग जागृत भगवान कैसे रूप में निवास करते हैं जिन्होंने शंक चक्र गाथ में धारण करके रखा है और वही भगवान जीवों को केवल अपना दर्शन देकर मुक्त करते हैं तो जब उस साधु के द्वारा राजा ने सुना उस साधु ने कहा मैं कोई आपसे दान या कुछ की लालसा नहीं रख रहा सब बातें मैं तो केवल भगवान के कृष्ण के स्मरण में भगना हूँ और उन्होंने कहा हे राजा तुम भी सदैव कृष्ण का स्मरण करो हा? दो चीज उस साधु ने राजा इंद्र दिव्य को कही कि आप सदैव कृष्ण का स्मरण करो और दूसरा क्या करो सदैव उनके नामों का उच्चारण करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे फिर राजा ने जब ये बात सुनी तो वो राजा के अंदर और अधिक लालसा जाग जागते बच्चे को बाहर भार न जब तो राजा ने ये चीज सुनी तो राजा के अंदर बहुत अधिक लालसा जागृत हुई और राजा ने कहा वो बहुत अधिक विरह महसूस करने लगे राजा ने कहा कि मैं भगवान को देखना चाहता हूँ आपन तो कहा भगवान नीलमाधव के रूप में निवास करते हैं तो फिर उन्होंने अपने सारे अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग, अलग दिशाओं में भेजा उनके एक मंत्री थे पुरोहित थे उनके भाई थे जिनका नाम था विद्यापति विद्यापति को जब उन्होंने भेजा विद्यापति को उन्होंने भेजा तो विद्यापति भी भगवान भगवान का करते हुए को ढूंढने के लिए अपने स्थान से से निकल पड़े, उस की से, और जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की तो यात्रा करते करते वो एक ही चीज का स्मरण कर रहे थे कि कितना मैं भाग्यवान हूँ मुझे बाहर निकलने का मौका मिला यार वो भी नील माधव को सर्च करने की सेवा मुझे मिली है जरूर मेरे अभी कुछ दिनों में मैं भगवान नील माधव या कृष्ण का दर्शन करने वाला जिनके मुख को देखने मात्र से व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है ऐसे चक्रपाणी चक्रपाणी में जिन्होंने चक्र हाथ में धारण किया है ऐसे चक्रपाणी कृष्ण को मैं देखूंगा जो केवल श्रवन आदि भक्ति से प्राप्त किए जा सकते हैं तो इस प्रकार से ओडिशा में और ऐसे खोज करते -करते है, और पहुंचते हैं नील पर्वत के पास जहाँ जाते हुए जब ढूंढते ढूंढते गए तो उन्होंने देखा कि एक एक, एक बस्ती थी जहा कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और वो कृष्ण कथा कर रहे थे आपस में तो तो आपको रहने का स्थान हमारे जो बस्ती है या जो विलेज है उसके जो मुखिया हैं वो प्रदान कर सकते हैं तो उस उस स्थान का नाम शबर दबर बस्ती था और ये जब वहां पहुंचे तो वहाँ उस, उस के, के मुखिया थे विश्व बसु तो जब वो पहुंचे तो उनके घर में वे विश्व वसु नहीं थे उनके पुत्री थे ललिता यंग थी तो ये जब गए उनके पास रहने लगे और उनके जो पिता हैं ललिता के विश्व जंगल से वापस आ रहे थे घर में आए देखा कि उनके शरीर से बहुत अधिक ना सुगंध निकल रही हैं और उन्होंने कई सारे ऑफर किए हुए जो भोग या प्रसाद हैं हैं वो आपने साथ लेके आए थे जब ये विद्यापति को मिलते हैं, तो उनको प्रसाद आदि देते हैं और विद्यापति उनके घर में कुछ दिनों के लिए निवास करता है बल्कि ये संच करने के लिए निकला था नील माधव को फिर कुछ समय समय बीतता है है है तो ये ये विद्यापति विद्यापति की जो पुत्री ललिता से से विवाह कर लेता है। और उस के बाद पूछता अपने पत्नी कि तुम्हारे पिता रोज कहा जाते हैं मैं देखता हूँ कि वो सुबह चले जाते हैं और जब वो आते हैं तो उनके शरीर से दिव्य सुगंध निकलती है और कई सारे वो नाना प्रकार के व्यंजन दिव्य व्यंजन लेके आते हैं जो इस भौतिक पृथ्वी में प्राप्त करना दुर्लभ है तो ये ललिता जानती थी कि मेरे पिता विश्व कहा जाते हैं रोज नील पर्वत में वृक्ष के के के नीचे भगवान लक्ष्मी के साथ नील माधव रूप में निवास करते हैं माधव का मतलब क्या है हाँ धव का मतलब है जो पति हैं और माँ का मतलब है लक्ष्मी जो लक्ष्मी पति है उनको माधव कहा जाता है तो ललिता बता नहीं रही थी क्योंकि उनके पिता ने मना किया था इस रहस्य को बताने के लिए तो लेकिन जब विद्यापति उनको फोर्स करते हैं तो ललिता बताती है कि मेरे जो पिता हैं रोज नीलम माधव की सेवा करने के लिए जाते हैं तो ऐसे विद्यापति भगवान की खोज करने के लिए निकले थे और फाइनली हाँ उनको नीलम माधव का पता चल जाता है तो हम आगे का वर्णन कल करेंगे इसी प्राकट के लीला को कंटिन्यू करते हुए और भगवान के प्रकट प्राकट्य के दो लीलाएँ हैं जिनको हम कल करेंगे और साथ साथ हम भगवान जगन्नाथ और भक्तों के बीच का जो आदान प्रदान है हम उसकी भी चर्चा करेंगे हरे कृष्ण जगन्नाथ की श्री जगन्नाथ